कल तक आप हमें परमात्मा की ओर जाने को कह रहे थे आज हमें अपनी ही ओर जाने पर जोर दे रहे हैं। आपको तो दोनों ओर, दोनों अतियों में बहना सरल है खेल है पर हम कैसे इतनी सरलता से दोनों ओर बहें? आपके साथ साथ बहें कृपा कर समझे जीवन को अतियों में तोड़कर देखना ही गलत है जीवन को दो में तोड़कर देखने में ही भ्रांति है तुम अगर कभी एक को भी चुनते हो तो दो के खिलाफ चुनते हो तुम्हारे एक में भी दो का भाव बना ही रहता है। तुम एक किनारे को चुनते हो तो दूसरे किनारे को छोड़ के चुनते हो छोड़ने से दूसरा किनारा मिटता नहीं तुम्हारे छोड़ने से दूसरे किनारे के मिटने का क्या संबंध है वस्तुतः तुम्हारे इस किनारे को पकड़ने में दूसरा किनारा बना ही रहता है तुम उसके विपरीत ही इसे पकड़े हो अगर दूसरा किनारा खो जाए तो यह किनारा भी कैसे बचेगा जाते हैं दोनों साथ जाते हैं। रहते हैं दोनों साथ रहते अद्वैत दो में से एक का चुन लेना नहीं अद्वैत दो का ही चला जाना है अद्वैत का अर्थ है जहां दो को देखने की दृष्टि ना रही जहां विभाजन करने का रस ना रहा जहां तुम चीजों को विपरीतता में देखते ही नहीं रात है और दिन है किसने तुम्हें कहा अलग अलग है तुम विभाजन की रेखा खींचते हो कहा बनाते हो सीमा दिन कहा समाप्त होता है किस घड़ी में किस पल किस पल रात शुरू होती दोनों एक प्रकाश और अंधकार एक ही ऊर्जा के दो नाम है एक ही ऊर्जा के अभिव्यक्ति के दो ढंग परमात्मा और आत्मा भी एक ही बात को कहने की दो शैलियां व्यक्ति और ज्ञान भी संकल्प और समर्पण भी जहां जहां तुम्हें विरोध दिखाई पड़े वहां वहां चेत जाना संभलना कहीं कोई भूल हुई जाती कहने के ढंग है फिर तुम्हें जो रुच जाए तुम्हें जो भला लग जाए कहने की वही शैली चुन लेना लेकिन कहने की शैली को सत्यता सत्य की अभिव्यंजना मत मानना तुम्हारी मौज तुम भक्ति के रस में डुबाकर कहो अपने अनुभव को तुम अपने अनुभव को भगवान कहो तुम्हारी मौज तुम अपने अनुभव को आत्मा कहो भगवान का सब ना दो लेकिन जिस तरफ इशारा हो रहा है वो एक ही है गालिब का एक बहुत महत्वपूर्ण पद है कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया लेकिन हमको तकलीफ दे तुनक जर्सी मंसूस नहीं सूफी फकीर मंसूर ने कहा अनल हक मैं ब्रह्म हूं मैं परमात्मा हूं गालिब ने खूब गहरा मजाक किया है किसी ने मंसूर पर ऐसा मजाक नहीं किया गालिब कहता है कतरा अपनी भी हकीकत में है दरिया लेकिन माना कि बूंद भी सागर है ये मुझे भी पता है हमको तकलीफे तुनक जर्सी मंसूर नहीं लेकिन मंसूर का कहने का ढंग जरा ओछा है यह कहने का ढंग हमें पसंद नहीं मालूम तो हमें भी है कि मैं ब्रह्म हूं लेकिन यह बात हमें कहनी जस्ती नहीं मंसूर ने जरा जल्दबाजी कर दी ये कहने की बात नहीं थी ये समझने लेने की बात थी यह चुपचाप पी लेने की बात ढंग हमें पसंद नहीं ये बड़ी महत्वपूर्ण बात गालिब कह रहा है गालिब ये कह रहा है कि बात तो बिल्कुल सही है रत्ती भर भी कुछ भूल चूक नहीं लेकिन कहने की ये शैली हमें जस्ती नहीं कतरा अपनी भी हकीकत में है दरिया लेकिन हमको तकलीफ दे तुनक जैसी मंसूर नहीं गालिब कहता हमें इस कहने में थोड़ा ओछापन मालूम पड़ता है बूंद अपने को सागर कहे ये बात छोटी हो गई सागर को ही कहने दो बूंद अपनी घोषणा करे ये बात छोटी हो गई सागर को ही कहने दो लेकिन अगर तुम मंसूर से पूछोगे तो मंसूर हंसेगा अगर तुम मंसूर से पूछोगे तो वो कहेगा कि गाले पागल है अभी भी कुछ फासला रहा होगा कहने में अन्यथा बूंद और सागर में छोटे बड़े का फासला क्यों ओछे की बात ही क्यों उठती है अगर बूंद सागर है तो फिर ओछापन क्या कहो या ना कहो अगर पता चल गया कहा कि न कहा क्या भेद पड़ेगा फिर डरना किससे है ओछा किसके सामने होने कब है? जब गुंद को पता ही चल गया तो क्यों रुके क्यों ना नाचे क्यों ना गुनगुनाए क्यों ना कहे अगर मंसूर से पूछो तो मंसूर कहेगा ये भी छुपा हुआ अहंकार है जो कह रहा है कि ये बात ओछी हो गई अपने ही मुंह से कहे कि हम ब्रह्म हैं, ये बात छोटी हो गई लेकिन मंसूर कहेगा ब्रह्म ही कह रहा है हम तो है ही नहीं। अगर ब्रह्म ही कह रहा है कि हम ब्रह्म हैं तो बात छोटी कैसे हो गई दोनों ही ठीक है दोनों ही गलत है अगर तुम एक के दृष्टिकोण को पकड़ लो तो दूसरा गलत मालूम होगा और अगर तुम दोनों की दृष्टियों में गहरे झांको तो दोनों सही मालूम होंगे और मैं चाहता हूं कि तुम्हें दोनों सही मालूम पड़े कि मंसूर को ओछा कहने में गालिब ने खुद को भी ओछा कर लिया ये मंसूर की आलोचना में भूल हो गई मैं चाहता हूं कि तुम कहीं भी इतने कुशल हो जाओ तुम्हारी दृष्टि ऐसी पहनी हो जाए कि द्वैत तुम्हें धोखा न दे पाए कोई भक्ति का गुणगान करे तो तुम ज्ञान का गुणगान सुन सको कोई ज्ञान का गुणगान करे तो तुम्हें भक्ति की रसधार बहती मालूम पड़े तुम्हें रूप में भी अरूप दिखाई पड़े तुम्हें प्रेम में भी ध्यान का अनुभव हो तुम्हें मरुस्थल में भी कमल खिलते हुए दिखाई पड़ने लगे मेरी सारी चेष्टा यही है कि कैसे तुम द्वंद्व के बाहर आओ इसलिए विपरीत दिखाई पड़ने वाली बातें तुमसे रोज कह जाता हूं कब तक अड़े रहोगे तुम जम भी नहीं पाते तुम्हें खिसका देता हूं तुम सिंहासन लगा के बैठने की ही तैयारी कर रहे होते हो किस सिंहासन खींच लेता हूं अभी तुम भक्त होके बैठने की तैयारी ही कर रहे थे कि बुद्ध आ गए अभी तुमने चाह ही था कि नारद की पकड़ पकड़ने बागदोर कि बुद्ध ने सब जकझोर दिया मेरी सारी चेष्टा यही है कि तुम कहीं जम न पाओ क्योंकि तुम जमे वही भूल हो जाती हो तुम जमे यानी तुम्हारा अंधकार जमा तुम जमे यानी तुम्हारा अहंकार जमा तुम जमे यानी कोई दृष्टिकोण बना कोई दृष्टि बनी कोई पक्षपात पैदा हुआ और मन की सदा यही चेष्टा है कि तो वो ये मान ले कि मैं ठीक हूं और दूसरा गलत है मजा मैं ठीक हूं इसके मानने में है रस अहंकार का यही है कि मैं ठीक हूं कोई भी बहाना हो इससे क्या फर्क पड़ता है भक्ति ठीक हो कि ज्ञान ठीक हो एक बात साफ होनी चाहिए कि मैं ठीक हूं तो तुम भक्ति के पक्ष में खड़े हो जाते हो तुम सोचते हो भक्ति के पक्ष में खड़े हुए मैं जैसा देखता हूं वो ये कि तुमने भक्ति को अपने पक्ष में खड़ा कर लिया इसलिए तुम्हें मैं टिकने ना दूंगा जब तक तुम हो तुम्हें टिकने न दूंगा जिस दिन पाऊंगा कि तुम नहीं हो टिकने वाला ही ना बचा तुम तरल हो गए उस दिन फिर तुम्हें हिलाने की कोई जरूरत नहीं तुम स्वयं ही तरल हो अभी तुम ठोस हो बहुत बहुत चोटों की जरूरत थी इसलिए निरंतर कभी ज्ञान की बात करता हूं कभी योग की कभी भक्ति की और जब तुम मुझे भक्ति पर बोलते सुनोगे तो तुम्हारा मन भक्ति से राजी होने लगेगा बात जचेगी। मगर मैं तुम्हें ज्यादा ज़, जजने न दूंगा इसके पहले भी ज्यादा जज जाए और तुम कोई पक्षपात बना लो तुम्हारी जड़ों को उखाड़ ही देना पड़ेगा मैं चाहता हूं तुम जमीन में गड़े नहीं आकाश में उड़े हुए रहो मैं चाहता हूं तुम्हें विपरीत और अतियां दिखाई ही न पड़े तुम इतनी सरलता से अतियों में डोलने लगो कि तुम्हारे डोलन में अतियां समाहित हो जाएं। एक अंग के साथ कहो कब वेहद भला उड़ सका गगन में मैं तुम्हें आकाश की यात्रा पर ले चल रहा हूं तुम्हारी जिद है एक पंख से उड़ने की और मैं कहता हूं एक पंख के साथ कहो कब वेह भला उड़ सका गगन में कौन पक्षी उड़ सकता है एक पंख के साथ पक्षियों को पंखों के साथ पक्षपात नहीं अन्यथा कभी का उड़ना भूल गए होते कभी के जमीन में गिर पड़े होते धूल दूसरे थो गए होते कभी का आकाश से संबंध टूट गया होता दोनों पंखों को लिए उड़ते और कभी उनके मन में दुविधा भी नहीं आती कि ये कैसा विरोधाभास, दो पंख दोनों विपरीत दिशाओं में फैले हुए लेकिन उन दोनों विपरीत दिशाओं में फैले पंखों पर कक्षी आकाश में अपने को संभाल लेता है तोल लेता है तुम्हें तो भी, भी मैं चाहूंगा की जहाँ जहाँ विपरीत हो वहा वहा विरोध न दिखे पंख दिखाई पड़े इसे थोड़ा समझना दो पैर है तो तुम चल पाते हो दो हाथ है तो तुम कुछ कर पाते हो तुम्हें शायद भीतर का पता ना हो तुम्हारे पास दो मस्तिष्क हैं इसलिए तुम सोच पाते हो एक मस्तिष्क हो तो तुम सोचना का हो तुम्हारे भीतर तुम्हारा सिर भी दो हिस्सों में बचा है दो पंखों की तरह तुम्हारा बाया और दाया मस्तिष्क अलग अलग है दोनों बीच में बड़े पतले सेतु से जुड़े इसलिए तुम सोच पाते हो और उन दो मस्तिष्कों के कारण स्त्री और पुरुष में भेद है क्योंकि स्त्री दाएं मस्तिष्क से सोचती है पुरुष बाएं मस्तिष्क से सोचता है इसलिए तालमेल नहीं बैठता जोर है स्त्री का दाए मस्तिष्क पर ज्यादा वजन दाए पर पड़ रहा है ष का जोर है बाएं पर ज्यादा वजन बाएं पर पड़ रहा है बाएं मस्तिष्क में है तर्क चिंतन दर्शन राजनीति दाएं मस्तिष्क में है प्रेम भक्ति भाव रस नृत्य गीत गायन वादन नर्तन अनक है और परम मुक्त वही है जिसने दोनों का रस पूरा पूरा किया जिसके भीतर दाएं और बाएं का फासला ना रहा जिसने दोनों पंख एक साथ तोड़ लिए जिसके दोनों पंख एक साथ तुल गए जो दोनों पंखों पर एक सा बल डाल दिया और दोनों पंखों को अपना लिया जिसका अपना कोई पंख ना रहा दोनों ही अपने हो गए इसलिए तुम मेरे साथ अड़चन पाओगे नारद के साथ सुविधा है वो दाया मस्तिष्क उनका जोश भक्ति भाव रस गीत भजन कीर्तन आंसू रुदन रोमांच वो सब स्त्रीण मस्तिष्क के लक्षण इसलिए भक्त में स्त्रीण गुण प्रकट होने लगते हैं। भक्त स्त्रीण होने लगता है उसमें से पुरुष गुण खो जाते पुरुष का परुश भाव खो जाता है कोमल हो जाता है छोटे बच्चों जैसा हो जाता है या स्त्रियों जैसा हो जाता है उसके रंग ढंग में उठने बैठने में भी स्तृणता आ जाती एक कौमल्य का प्रादुर्भाव होता है सुंदरी आ जाता है फिर चिंतक है ज्ञानी है योगी है उसका परोश भाव और भी गहरा होकर प्रकट होता है उसके चेहरे पर कोमलता खो जाती है तर्क की सुस्पष्ट रेखाएं आ जाती हैं, रोमांस ये बात ही बेहूदी मालूम पड़ेगी चिंतक को यह क्या बचकानी बात हुई सोचने का रोमांच से क्या संबंध है क्या के हो जाने से चिंतन करोगे तो चिंतन में बाधा हो जाएगी रोमांच करके कौन सोच पाया आंसू बात ही बड़ी दूर की मालूम पड़ती है चिंतन से आंसुओं का क्या लेना देना सोचना है तो आंखें सूखी और साफ चाहिए गीली आंखें सोचना पाएंगी सोचना कमजोर हो जाएगा भाव प्रविष्ट हो जाएगा भाव डगमगा देगा, जो सोचना था तर्कयुक्त होना था वहां अगर भाव युक्त हो गए तो करुणा प्रेम दया और हजार चीजें प्रवेश कर जाएंगी न्याय पूरा ना हो पाएगा चिंतक कोमल नहीं हो पाता कठोर हो जाता है वैज्ञानिक के चेहरे पर तरक सरणी लिख जाती है योगी पानी की तरह तरल नहीं हो जाता पत्थर की तरह सुदृढ़ हो जाता है डमांडोल करना उसे मुश्किल है ज्ञानी एक गहरी उदासीनता उपेक्षा से भर जाता है कहा रोमांच रोमांच का अर्थ है उपेक्षा बिल्कुल नहीं जरा सी घटना घटती है और रोमांच हो जाता है एक पक्षी भी गिर पड़े तो भक्त रोने लगेगा एक फूल टूट जाए तो भक्त की आंखें गिली हो जाएंगी ज्ञानी सारा संसार भी विचलित हो जाए तो अधिक अडिक अकम्पून्य बैठा रहेगा जैसे कुछ भी ना हुआ अगर तुम महावीर को समझो तो तुम ज्ञानी को समझ रहे हो पतंजलि को समझो तो ज्ञानी को समझ रहे हो वो मस्तिष्क का आधा हिस्सा है, है उसकी बड़ी खूबियां अगर तुम नारद को समझते हो चैतन्य को समझते हो तो मस्तिष्क के दूसरे हिस्से को समझ रहे हो उसकी भी बड़ी खूबियां अगर तुम मेरे साथ खड़े होने को राजी हुए हो तो मेरा कोई पक्षपात नहीं इसलिए मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल में डालूंगा जब तक कि तुम मिठी न जाओ तुम बहुत तो मुश्किल रहेगी क्योंकि तो तुम फिर फिर के घर बना लोगे और मैं फिर फिर के घर उजाड़ दूंगा तुम मुझसे कई दफ़ा नाराज भी हो जाओगे कि यह मामला क्या है हम किसी तरह भरोसा ना पाते हमें बात जशने के करीब होती इधर हम बैठने बैठने को ही हो रहे थे कि चलो अब जगह मिल गई कि फिर उखाड़ दिया घर बनने दो गई या ये नहीं ये आयोजन ही चलता रहेगा घर बनने ही ना दिया जाएगा नहीं मैं घर बनने न दूंगा मैं तुमसे ये कह रहा हूं सभी सराए रुको सब जगह मगर रुक ही मत जाना ठहरो सब जगह बस ठहरी मत जाना तुम्हारी धारा सतत बहती रहे दोनों किनारों को छूती अतियों को जोड़ती द्वंद्व के अतिक्रमण करती तुम अद्वैत होते रहो तो न भक्ति ना, ना ज्ञान द्वंद्व की भाषा ही भ्रांत है लेकिन एक पर ही एक बार भी बोला जा सकता है तब इतनी उलझन हो जाती है अगर मैं दोनों पर एक साथ बोलूं तब तो तुम्हारे पल्ले भी कुछ ना पड़ेगा इसलिए कभी भक्ति पर बोलता हूँ कभी ज्ञान पर बोलता हूँ तुम इससे ये मत सोचना कि तो मैं तुम्हें अतियो में उलझा रहा हूँ पूछा है कल तक आप हमने परमात्मा की ओर जाने को कह रहे थे आज अपनी ओर आने को कह रहे भाषा का ही भेद अपनी ओर जो गया वो परमात्मा की ओर पहुंच गया और तुमने कभी सुना परमात्मा की ओर जो गया हो वो अपनी ओर न पहुंचा परमात्मा की ओर अगर गए तो अपनी ही ओर पहुंचोगे परमात्मा अपनी ही ओर आने का ढंग अपनी ओर अगर गए तो परमात्मा की ही तरफ पहुंचोगे अपनी ओर आना भी परमात्मा की तरफ ही जाने का ढंग है क्योंकि तुम परमात्मा हो इस निचोड़ को गहरे से गहरा अपने भीतर रमा समा जाने दो तुम परमात्मा हो अपनी ओर आओ तो परमात्मा पर पहुँचोगे परमात्मा की ओर जाओ तो अपनी ओर जाओगे। तुम्हारे होने में परमात्मा के होने में रक्ति भर का भी भेद नहीं दर्पण का महल की इसमें सब प्रतिबिंब तुम्हारे भ्रम के इस पर्दे में तुमने कितने रहस्य संवारे तुम ही हो किसी भी दर्पण में देखोगे अपनी ही छाया पाओगे जहां भी तुमने जो भी पाया है देखा है वो तुम्हारा ही फैलाव है समझ ना होगी उतनी फैली हुई समझ सिकड़ू सिकड़ी है अस्तित्व बहुत फैला है यही तो चेष्टा है सारी कि तुम्हारी समझ भी उतनी बड़ी हो जाए जितना बड़ा अस्तित्व है तुम्हारी समझ पूरे अस्तित्व पर फैल जाए फिर तुम कोई फर्क ना पाओगे अभी तुम बहुत सुखड़े सुखड़े अस्तित्व बहुत बड़ा है इसलिए तुम अस्तित्व से अलग मालूम पड़ते हो अपने सुकड़े के कारण फैलो बिखरो तरल बनो बहो पत्थर के बर्फ की तरह न रहो पिघल जाओ पानी बन जाओ सभी दिशाओं में बह जाओ तुम अचानक पाओगे तुम पहुंच गए धीरे धीरे तुमने उस आनंद को छू लिया वो था ही तुम्हारा तुम अपने ही हाथ से छोड़े बैठे थे द्वार के आगे और द्वार हर बार मिलेगा आलोक झरेगी रस्थाश खोले चलो द्वार के आगे और द्वार खोले चलो द्वार के आगे और द्वार हर बार मिलेगा आलोक झरेगी रफ्तार इसलिए द्वार पर द्वार खोले चलता हूं कभी भक्ति के द्वार के बहाने कभी ज्ञान के द्वार के बहाने कभी योग कभी तंत्र ये सब उसी के द्वार ही क्योंकि ये सारा अस्तित्व उसी का मंदिर है कहीं से पहुंचो उसी में पहुंच जाते हो ज्ञान भक्ति योग तंत्र को तो छोड़ दो मैंने उन अतियो को भी एक करने की चेष्टा की है जिनको सोच के भी तुम्हारा मन घबरा जाता है समाधि और संभोग तक को। उनसे भी तुम पहुंचोगे तो उसी में क्योंकि और कहीं जाने का कोई उपाय नहीं तुम कहीं जाके जा नहीं सकते भरमा लो भला समझा लो भला कि कहीं और पहुंच गए पहुंचोगे तुम परमात्मा नहीं नाम तुम कुछ भी रखो वही है धन से भी तुमने उसी की खोज की है पद से भी उसी की खोज की है भ्रांत होगी खोज भूल भरी होगी पर तुमने चाहा उसे ही उसके सिवाय कभी कोई चाहा ही नहीं गया वही प्रीतम है तुमने कहीं भी प्यारे को देखा हो किसी सुंदर देह में किसी सुंदर फूल में किसी सुंदर चांद तारे में तुमने कहीं भी प्यारे की छवि पाई हो प्यारा वही है तुमने प्यारे को कहीं से भी पात्र लिखी हो पता उसी का है उसके अतिरिक्त किसी का पता हो नहीं सकता तुम चाहे अपने ही नाम पर चिट्ठी लिखते डाल लेना तो भी उसी को मिलेगी तुम्हारी कठिनाई भी मैं समझता हूं क्योंकि तो तुम इन बातों को अति मान लेते हो तुम शुरू से ही स्वीकार कर लेते हो इन में कुछ विरोध है भक्ति और ज्ञान में कुछ विरोध है तंत्र योग में कुछ विरोध है हिंदू मुसलमान में कुछ विरोध है ईसाई यहूदी में कुछ विरोध है तुम विरोध की मान्यता को लेकर ही चलते हो तुमने कभी विरोध की मान्यता पर पुनर्विचार नहीं किया तुमने सोचा ही नहीं कि विरोध हो कैसे सकता है अस्तित्व अगर एक है तो विरोध दिखता हो देखने की भूल होगी हो, हो नहीं सकता अपनी देखने की भूल सुधार लेना विरोध कहीं है नहीं शरीर और आत्मा में भी विरोध नहीं है पदार्थ और परमात्मा में भी विरोध नहीं है संसार और निर्वाण में भी विरोध नहीं और जिस दिन तुम्हें ये झलक दिखाई पड़ने लगेगी उस दिन तुम जहां हो वही आनंद को उपलब्ध हो जाओगे जब तक तुम्हें विरोध दिखेगा तब तक तुम बेचैनी में रहोगे क्योंकि दुकान पर बैठोगे तो मंदिर की याद आएगी क्योंकि मंदिर और दुकान में विरोध तुम्हारा मन तड़सेगा कि जीवन गंवा रहा हूं दुकान पर बैठा बैठा ये क्षण तो थे पूजा के थाल संभाल लेने के ये क्षण तो थे अर्चना के प्रार्थना की ये घड़ी तो तो ध्यान में लगाने की थी मैं कहा धन में गंवा रहा हूं तुम अपनी ही निंदा करोगे तुम अपने को ही पापी अपराधी समझोगे तुम अपने ही अपराध में सिकड़ोगे फिर अगर तुम मंदिर में जाओगे तो दुकान पीछा करेगी लगेगा कि इतनी देर में तो कुछ कमाई हो जाती पता नहीं किस मंदिर में बैठकर मैं क्या कर रहा हूं ये मूर्ति सच भी है कि सिर्फ मान्यता है ये जिन्होंने पूजा की की भी है कि सिर्फ धोखा दिया है ये धर्म कहीं अफीम का नशा तो नहीं ये कहीं पुजारियों पंडितों का पाखंड जाल तो नहीं हजार प्रश्न मंदिर में उठेंगे हजार प्रश्न दुकान में उठेंगे लेकिन ना तो तुम दुकान पर बैठ के मंदिर के प्रश्न हल कर पाओगे ना मंदिर में बैठ के दुकान के प्रश्न हल कर पाओगे क्योंकि प्रश्नों की जड़ तुम्हारे भीतर एक बुनियादी धारणा में बुनियादी धारणा है कि तुमने विरोध स्वीकार कर लिया कि मंदिर अलग दुकान अलग संसार अलग निर्माण अलग अलग वे नहीं ऐसे जियो जो उनका अलगपन गिर जाए इसी जीने को मैं सन्यास कहता हूं इसलिए मेरे सन्यास को पुराना सन्यासी समझ भी नहीं सकता उसकी तो कल्पना ही संसार के विरोध में सन्यास की थी तो धारणा ही यही थी कि संसार को छोड़ देना सन्यास है और मेरी धारणा यही है कि द्वैत को छोड़ देना संन्यास द्वंद्व को छोड़ देना संन्यास अतियों में अति न देखना संन्यास मंदिर में मस्जिद में बाजार में पूजा गृह में पदार्थ में परमात्मा में एक को ही देख लेना माया और ब्रह्म में एक को ही देख लेना मैं तुमसे जिस सन्यास की बात कर रहा हूँ वो शंकराचार्य के सन्यास से भी ऊंचे अव्रत तक जाता है क्योंकि शंकराचार्य का सन्यास तो फिर भी माया में ब्रह्म में विरोध मानता है कथा माया छोड़ो तो ब्रह्म मिलेगा जिस माया को छोड़ने से ब्रह्म मिलता हो वो ब्रह्म कुछ बहुत कीमती नहीं हो सकती माया से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती मत ही माया चुकाई है उससे ज्यादा कीमती हो भी कैसे सकता है माया चुका के ही पाया है तो माया के ही मूल्य का होगा शंकर को भी अर्चन है माया को कहां रखे है तो नहीं फिर भी है इसे समझाएं कैसे इतने साहस नहीं जुटा सके कि कह सके ये परमात्मा की अभिव्यक्ति क्योंकि तब डर लगा अगर परमात्मा की अभिव्यक्ति है तो फिर दुकानों से उठा के लोगों को मंदिरों में कैसे पहुंचाओगे वो कहेंगे ये परमात्मा प्रकट हो रहा दुकान में फिर लोगों को पत्नियों से छुड़ाकर कर द्रमचरी में कैसे लगाओगे क्योंकि तो वो कहेंगे अगर परमात्मा की अभिव्यक्ति है माया तो पत्नी भी उसी की बच्चे भी उसी के परिवार भी उसी का अगर परमात्मा भी बिना माया के नहीं तो हम कैसे बिना माया के हो सकते तो शंकर को अर्चन हो गई वो तर्क निष्ठ आदमी है आधा मस्तिष्क विचार तर्क गणित वाला मस्तिष्क बड़ा कुशल तार्किक मस्तिष्क इसलिए बड़ी अड़चन आधे मस्तिष्क को क्या करोगे तो तर्क विचार गणित से जो ठीक बैठता है वो ब्रह्म जो गणित तर्क से ठीक नहीं बैठता वो माया इसलिए तुम चकित होगे, भक्त जिसको भगवान कहते हैं शंकर ने उनको भी माया के अंतर्गत रखा है भक्तों का भगवान तो माया है रो रहे हो भजन कीर्तन कर रहे हो ये तो तुम्हारे ही राग का फैलाव हो शंकर का ब्रह्म भक्त के भगवान के ऊपर है पार जहा भगवान भी छूट गए शंकर का ब्रह्म पुरुष के मस्तिष्क की ईजाद ये नारद का भगवान स्त्री मस्तिष्क की ईजाद है मैं तुमसे एक बड़ी अनहोनी अनघट घटना की अपेक्षा कर रहा हूं कि तुम स्त्री पुरुष से मुक्त हो जाओ या तुम दोनों एक साथ हो जाओ दोनों बातें एक ही हैं तुम इस तरह से देखो कि प्रेम और ध्यान में फासला न मालूम हो प्रेम पगाहो तुम्हारा ध्यान तुम्हारा प्रेम ध्यान से ही अविर्भूत हो तुम्हारा विचार भी तुम्हारे भाव के आंसुओं से भरा हो तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क की दूरी कम होती जाए कम होती जाए और एक ऐसी घड़ी आ जाए कि तो उन दोनों का एक ही केंद्र हो जाए उसी घन अखंड उसी क्षण अद्वैत का आविर्भाव होता है इसलिए मेरा संन्यास सेतु है संसार को तोड़ना नहीं मोक्ष को चुनना नहीं जहां जहां विरोध हो वहां वहां एक को खोजना जहां जहां दिखाई पड़े कि कुछ विरोध है वहां वहां अपनी भूल मानना और अपनी भूल के ऊपर उठने की चेष्टा करना ताकि एक के दर्शन हो सके इसलिए तुम्हें मैं बहुत बार एक किनारे से दूसरे किनारे दूसरे से इस किनारे हटाऊंगा तुम्हारी नाव को कभी उस तरफ कभी इस तरफ लाऊंगा ताकि दोनों किनारों को तुम पहचानने लगो और तुम समझ लो कि दोनों किनारे एक ही गंगा के किनारे ये तभी संभव है जब तुम दोनों किनारों को ठीक ठीक परिचय कर लो पहचान लो संबंध हो जाए और दोनों किनारों से तुम्हारा नाता बन जाए एक किनारे पर बस गए तो दूसरा अजनबी मालूम होने लगता है फिर दूसरा पराया मालूम होने लगता है दूसरा दुश्मन मालूम होने लगता है इसलिए तुम्हें एक किनारे पर जमना नहीं देता मेरा बोलना तुम्हें एक किनारे पर बसाने के लिए नहीं मेरा बोलना ऐसा है जिसे कोई माझी तुम्हें एक किनारे से दूसरे किनारे ले चलता हो तुम्हें उतरने में नहीं देता तुम्हें दर्शन हो गया दूसरे किनारे का नाव मोड़ देता हूं चलो फिर धीरे धीरे कितनी देर तक तुम देर करोगे कितना विलंब करोगे कभी तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा गंगा एक है किनारे दो है दोनों किनारे, हैं। किनारे दोनों किनारे जरूरी है गंगा बहना सकेगी एक किनारे के सहारे दोनों किनारे जरूरी हैं और दोनों किनारे गंगा के नीचे मिले एक ही भूमि के हिस्से दोनों ने गंगा को संभाला है एक पंख के साथ कहो का बेहद उड़ भला क दूसरा प्रश्न जिंदगी के रोज रोज के अनुभव सभी को क्षण भर के लिए बुद्ध बना देते हैं पर फिर भी बुद्धत्व जन्मों-जन्मों तक क्यों रोकता चला जाता है कृपा कर समझाए क्षण का अनुभव क्षण का ही अनुभव है तुम्हारा नहीं क्रोध होता है क्षण को तुम्हें भी उसकी तीक्तता कड़ुआपन मालूम होता है क्षण को तुम भी विश्वास से संताप से भर जाते क्षण को ऐसा लगता बस हो गया आखिरी अब कभी नहीं अब कभी नहीं प्रतिज्ञा उठती है व्रत का जन्म होता है लेकिन ऐसा तुम बहुत बार कर चुके हो ये बुद्धि बहुत बार आई है और छिन गई है इस बुद्धि पर भरोसा मत करो ये तो केवल क्षण का आघात है समझ नहीं यह तो क्षण की पीड़ा है बोध नहीं यह तो क्रोध के कारण उठा हुआ है, जो तुम्हारे मन में पीड़ा और शताब्द का धूआ है उसके कारण तुम कह रहे हो क्रोध को जान के तुमने नहीं कहा है क्रोध को पहचान के नहीं कहा है यह क्रोध अभी भी उतना ही अपरिचित है जितना पहले था आ गया है तुमने दुख भोग लिया कांटा चुभ गया कांटा चुभ जाने से तुमने कांटे को पहचान लिया ऐसा नहीं है कांटा चुभ गया तुम तय करते हो कि अब कभी कांटे से न चुभेंगे लेकिन तुम्हें याद है कांटे से तुम पहले भी तय कर चुके थे न चुभने की बात ंटों को तो खोजता कोई भी नहीं लोग फूलों को खोजते हैं और कांटा चुभता है क्या आप तुम फूल ना खोजोगे तुम कहते हो अब हम क्रोध ना करेंगे लेकिन क्या आप तुम सम्मान न चाहोगे तुम कहते हो अब खत्म खाली कि अब क्रोध कभी भी ना करेंगे लेकिन क्या तुमने अहंकार को आज उतार के रख दिया क्या इस क्षण ने तुम्हें ऐसा बोध दिया कि तुम्हारा अहंकार जल गया अगर अहंकार रहेगा तो क्रोध होगा ही अहंकार रहेगा तो क्रोध से कैसे बचोगे अहंकार रहेगा तो उसके घाव में पीड़ा होगी ही जरा कोई छू देगा हवा का झोंका आ जाएगा किसी से घर्षण हो जाएगा मवाद निकल आएगी घाव तुम्हारे भीतर है तो ऐसे तो बहुत क्षण तुम्हारे जीवन में आएंगे काम वासना के बाद तुम्हें लगेगा कि बस ब्रह्मचरी ही जीवन है किसको नहीं लगता कामी से कामी आदमी को भी ब्रह्मचरी का सुख अनुभव होता है कामी से कामी आदमी भी तय करता है कि बस अब बहुत हो गया अब जागने का समय आ गया सुबह हो गई क्रोधी से क्रोधी आदमी भी निर्णय लेता है कि बस अब जाके कसम ले लेना है मंदिर बहुत बार ले भी लेता है कसमें आती हैं चली जाती हैं कोई रेखा भी नहीं छूटती इसे तुम बुद्ध मत समझ लेना कि क्षण भर को बुद्ध हो गए क्योंकि क्षण भर को जो बुद्ध हो गया वो सदा को बुद्ध हो गया बुद्ध तो का शाश्वत से कोई संबंध थोड़ी है क्षण ही शाश्वत है एक क्षण को भी जो जाग गया फिर सो ना सकेगा ये जागरण नहीं जागरण का धोखा है इसी धोखे के कारण तुम अपने नींद को और सुगम बनाए चले जाते हो इसे जागरण तो समझना ही मत ये नींद की दवा भला हो इसे समझने की कोशिश करो क्रोध हुआ क्रोध होते से तुम्हारे भीतर क्या घटना घटती उसे थोड़ा विश्लेषण करो तुम सदा से मानते थे कि तुम क्रोधी व्यक्ति नहीं हो तुम बड़े सज्जन सरल कभी क्रोध भी करते हो तो दूसरों के हित में अगर क्रोध करना भी पड़ता है तो इसलिए कि लोगों को सुधारना है ऐसे तुम क्रोधी नहीं हो प्रसंग बसात आवश्यक मान के औषधि की तरह लोगों को तुम क्रोध देते हो बाकी क्रोधी तुम हो नहीं क्रोधी तुम्हारा स्वभाव नहीं है परिस्थिति बस मजबूरी होती है चाहते नहीं करना तो भी करते हो क्योंकि ना करोगे तो संसार चलेगा कैसे बच्चा कुछ गलती कर आया है तो नाराज होना पड़ता है नौकर ने कुछ भूल की है नाराज ना धाम रुक जाएगा संसार चलाने के लिए क्रोध करते हो क्रोध ही तुम नहीं हो ये तुम्हारी मान्यता है ये तुम्हारी अपनी प्रतिमा है फिर तुम अपने को क्रोध करते पकड़ते हो रंगे हाथ आग बबूला हो गए थे भीतर आग जल गई थी उसने तुमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया सामान तोड़ दिया कि किसी को जरूरत से ज्यादा चोट पहुंचा दी अनुपात से ज्यादा चोट पहुंचा दी जितना की कसूर ना था तुम्हारी प्रतिमा खंडित होगी तुम्हारा अहंकार तरसता है अब तो तुम दुनिया से यह न कह सकोगे कि तुम क्रोधी नहीं हो अब तो तुमने खुद ही अपने को पकड़ लिया किस मुंह से कहोगे किस मुंह से दिखाओगे अब तुम पछताते हो यह पछतावा प्रतिमा को फिर से रंग रोगन करने की तरकीब है पछता तुम कहते हो देखो क्रोध हो गया तो भी मैं आदमी बुरा नहीं पछताता हूं क्षमा मांगते हो कि क्षमा कर दो इस तरह तुम ये कह रहे हो कि मेरा सिंहासन से जो गिर गया अहंकार उसे पुनः प्रतिष्ठित हो जाने दो क्षमा मांग के पछता के दुखी होके मंदिर में जाके पूजा प्रार्थना करके उपवास करके तुम फिर विराजमान हो जाते तुम फिर कहते हो मैं भला आदमी हो गया धार्मिक साधु अब तुम फिर तैयार हो गए वहीं जहां तुम पहले थे क्रोध के अब तुम फिर क्रोध करोगे अब तुम उसी जगह आ गए जहां से क्रोध पैदा हुआ था तुम्हारा पश्चाताप तुम्हारे क्रोध को बचाने की तरकीब तुम्हारा दुख तुम्हारी क्षमा याचना वास्तविक नहीं तुम्हारे अहंकार का आभूषण इसलिए तो काम नहीं पड़ता हजार बार करते हो और व्यर्थ हो जाता है नहीं इसको तुम बुद्धत्व का क्षण समझ लेना बुद्धत्व के क्षण का अर्थ है जो भी घड़ी घटी हो उसको उसकी सर्वागीणता में देखना क्रोध को देखना क्यों उठा दूसरे पर जिम्मेवार मत देना क्योंकि क्रोध से दूसरे का कोई भी संबंध नहीं दूसरा निमित्त हो सकता है कारण नहीं खूटी हो सकता है कोट नहीं कोट तो तुम्हारा ही तुम्हें टांगना पड़ता है दूसरे ने अवसर दिया हो यह हो सकता है लेकिन उस अवसर में जो प्रकट होता है वो तुम्हारा ही अंतस्थल है ऐसा ही समझो कि कोई सूखे कुए में बाल्टी डालता है खड़खड़ा के लौट आएगी पानी लेके नहीं आएगी सूखा कुआ है पानी आएगा कहां कोई बाल्टी थोड़ी पानी ला सकती है किसी ने तुम्हें गाली दी अगर तुम्हारे भीतर क्रोध का कुआ सूखा है खड़खड़ा के गाली वापस लौट आएगी क्रोध लेके नहीं आएगी पछताएगा गाली देने वाला पीड़ित होगा सोचेगा क्या हुआ चकित होगा विश्वास न कर सकेगा तुम उसे भी एक मौका दोगे पुनर्विचार का वो फिर से ध्यान करे अपनी स्थिति पे क्या कर गुजरा तुम जैसे के कैसे रहोगे हाँ बाल्टी भीतर जाए जल भरा हो तो भर के ले आती जल तो तुम्हारा है बाल्टी किसी और की हो सकती है ये ख्याल रखना जो क्रोध करता है उसे गौर से देखना चाहिए कि जल सदा मेरा है कारण मेरे भीतर है। दूसरा निमित्त एक दूसरी बात उसे देखना चाहिए कि अगर आज ये निमित्त न मिलता तो मैं क्रोध करता या न करता तुम चकित होगे अगर ये आदमी आज न मिलता तो कोई दूसरे पर तुम्हें क्रोध करना ही पड़ता क्रोध तो तुम्हें करना पड़ता वो तो निकास था तुम कोई न कोई बहाना खोज लेते मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से प्रयोग किए एकांत में रख देते हैं व्यक्ति को बीस दिन के लिए सारी सुविधा जुटा देते जब भोजन चाहिए थाली आ जाती स्नान चाहिए स्नान हो जाता है बिस्तर पे जाना है बिस्तर हो जाता है कोई तकलीफ नहीं लेकिन 20 दिन में खोपड़ी से तार जुड़े रहते हैं जो खबरें देते रहते हैं कि कब आदमी क्रोधित हो रहा है कब नहीं हो रहा है वो क्रोधित होता है फिर भी अब तो कोई कारण नहीं न कोई बिगाड़ कर रहा है न किसी का पता है उससे लेकिन फिर भी क्रोध की घड़ी आती है वो हो जाता है भीतर आग जलने लगती है बेतहासा क्रोध होने की आकांक्षा पैदा होती ऐसा समझो काम वासना तुम में है उसी तरह क्रोध की वासना भी तुमने लोभ की वासना भी तुमने जो व्यक्ति गौर से चिंतन करेगा ध्यान करेगा वो पाएगा कि सब भीतर से बाहर तो बहाने इसलिए बहनों पर जिम्मेदारी मत डालो अपने ही भीतर चलो विश्लेषण करो गहरे उतरो और जब क्रोध हो तभी उतरो क्रोध जा चुका फिर उतरने का कोई सार नहीं आग बुझ गई फिर राख को टटोलने से कुछ भी ना होगा अक्सर हम राख को टटोलते हैं, क्रोध तो जा चुका फिर बैठे पछता रहे हैं राख को रखे बैठे जब क्रोध जलता हो भबकता हो तब द्वार दरवाजे बंद कर लो या अवसर मत छोड़ो ये ध्यान का बड़ा बहुमूल्य क्षण इस क्रोध को ठीक से देखो इसे पूरा उभारो तकिय रख लो चारों तरफ मारो पीटो चीखो चिल्लाओ सब तरह से अपने को उद्विग्न कर लो जितनी विकसित तुमने भरी हो बाहर ले आओ ताकि पूरा पूरा दर्शन हो सके आईना सामने रख लो उसने अपने चेहरे को भी बीच बीच में देखते जाओ क्या हो रहा है आंखे कैसी लाल हो गई चेहरा कैसा विभत् हो गया है तुम कैसे क्रोधित हो गए हो राक्षसों की तुमने कल्पना सुनी थी कहानी पढ़ी थी वो सामने खड़ा है पूरा देख लो और जरा भी भीतर दबाओ मत क्योंकि दबाना ही रोग है दबाने के कारण ही हम परिचित नहीं हो पाते प्रकट करो किसी पर प्रकट कर भी नहीं रहे हो तकियों को मार रहे हो तकिया तो बुद्ध पुरुष है उनको कोई है। वो तुम पे नाराज भी ना होंगे बदला भी ना लेंगे तुम उनसे क्षमा भी ना मांगोगे तो भी कोई चिंता न करेंगे लेकिन घड़ी भर को तुम अपने को जितना जला सको जला अपने जलते हुए रूप को देखो अपने को बिल्कुल चिता पर चढ़ा दो क्रोध की रत्ती भर दबाओ मत क्योंकि जितना दबा रह जाता है उतना ही अपरिचित रह जाता है और ये रहना पड़ेगा कि अब क्रोध ना करूंगा तुम क्रोध कर ही ना सकोगे तो क्षण बुद्धत्व का हो गया इस तो क्षण में जो संपदा तुम्हारे पास आए कि सदा तुम्हारे पास रही, इसे पकड़ना ना पड़ेगा ध्यान रखो रेचन दमन नहीं प्रकट करो किसी पर प्रकट करने की जरूरत नहीं क्योंकि उससे तो जाल बढ़ता है श्रृंखला बनती पत्नी पर प्रकट किया पति पर प्रकट किया बेटे पर प्रकट किया उससे कोई हल नहीं होता क्योंकि दूसरा जवाब देगा आज नहीं देगा कल देगा परसों देगा बच्चा अभी छोटा है तुम जब बूढ़े हो जाओगे तब देगा लेकिन श्रृंखला जारी रहेगी क्रोध को इतनी प्रगाढ़ता से देख लो की उसका कोई कोना कातर भी तुम्हारे भीतर दबा न रह जाए तुम चकित हो जाओगे उसे देखते देखते ही क्रोध विलीन हो जाएगा और एक गहन शांति भीतर उतर आएगी जैसे तूफान के बाद सब शांत हो जाता है। उस शांति के क्षण को उसके स्वाद को बुद्धत्व कहो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ऐसा तुम प्रत्येक घटना के साथ करो क्रोध के साथ लोभ के साथ काम के साथ जीवन में जिन जिन को तुमने अपना बंधन पाया है जहां जहाँ ग्रहण अनुभव किया है वहां वहां प्रयोग करो बहुत ज्यादा काराग्रह नहीं बड़े थोड़े उंगलियों पर जीने जा सकते हैं। बंधन ठीक से पहचान लो उसी पर तुम ठीक से प्रयोग करते जाओ देर न लगेगी जल्दी ही बिना पछताए तुम पार हो जाओगे लेकिन पार होने का रास्ता इन रोगों का पूर्ण अनुभव है पूर्ण अनुभव में तुम जागते हो संबोधि घटित होती सम्यक ज्ञान होता है तो ये मत कहो कि तुम्हारे जो छोटे छोटे रोज अनुभव होते हैं और उनमें तुम जो सोए सोए से कुछ निर्णय ले लेते हो कि ठीक है अब लोभ ना करेंगे क्या सार इस तरह की सस्ती बातों से कुछ होगा ना लबालब जाम फिर साकी ने वापस ले लिया मुझसे या मुझसे न जाने क्या कहा मैंने न जाने क्या हुआ मुझसे होश में रहोगे तो ही ये प्याली पी सकोगे ये ज्ञान की बुद्धत्व की अमृत की प्याली बहुत बार आती तुम्हारे सामने ये सच लेकिन हर बार हट जाती पास आ भी नहीं पाती बस झलक मिलती है और हट जाती अब झलकों से ही राजी मत रहो अब झलक को यथार्थ बनाओ धीरे धीरे प्रयोग करो बुद्धत्व का अर्थ परिस्थिति से नहीं पैदा होता मनस्थिति से पैदा होता है टने वक्त आता है तब तुम रोते बैठे रहते अब जब अवसर आए चूखना मत बुरे से बुरा अवसर भी परमात्मा को पाने का ही अवसर है असुब से असुब घड़ी भी उसी की तरफ जाने की सीढ़ी है अंधकार से अंधकार क्षण भी प्रकाश की ही खोज पर एक पड़ाव है जरा गौर से देखो तुमने अब तक कमाया क्या है गवाया हो भला कमाया तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता कुछ छोटे शब्द इकट्ठे कर लिए होंगे संपत्त तो एक है जागरण कितनी गंदगी तुमने इकट्ठी कर ली है और तुम किए ही चले जाते हो शायद तुम आदि हो गए हो आदत का ख्याल करो मैंने सुना है एक आदमी एक तोप खाने पर रात रात पहरा देता था, और हर घंटे तोप एक तोप छूटती थी 30 साल तक उसने पहरा दिया वो मजे से रात भर सोया रहता था हर घंटे तोप छूटती, और वो सोया रहता लेकिन 30 साल बीतने के बाद इकतीस मिसाल एक दिन तोप खराब हो गई और दो बजे रात तो छूटी हुई तुम चौंक कर बैठा उसने कहा क्या मामला है तुमकी दुर्गंध भी तुम्हें पता नहीं चलती दूसरों को पता चले तो शिष्टाचार वर्ष में तुमसे कह नहीं सकते कहें तो तुम नाराज होते हो झगड़ा झांसा खड़ा करते हो और वे भी कहे कैसे क्योंकि उनकी भी दुर्गंध है उन्हें भी छिपानी तो सब एक दूसरे की छिपाए रहते शिष्टाचार कार्य एक दूसरे की दुर्बंध को छिपाए चलो न हम तुम्हारी कहें न तुम हमारी को। एक पारस्परिक समझौता है हम तुम्हारे सुंदर सौंदर्य का गुणगान करें तुम हमारे सौंदर्य का गुणगान करो हम तुम्हारी महिमा के गीत गाएं, तुम हमारी महिमा के गीत गाओ फिर सब भला ही भला है होगा तो ही इलाज हो सकता है तो ही औषधि खोजी जा सकती तो ही चिकित्सा का कोई उपाय है? अब तो इस तालाब का पानी बदल दो ये कमल के फूल कुमलाने लगे तुम कुंभलाए जा रहे हो अब तो इस तालाब का पानी बदल दो ये कमल के फूल कुमलाने लगे कहीं ये बिल्कुल ही ना कुंभला जाए कहीं ऐसा ना हो कि इनके पुनर्जीवन की संभावना ही सुन्य हो जाए क्रोध भी एक जल है अक्रोध भी काम वासना भी जल है प्रेम भी बदलो अपने आसपास के जल को मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं ध्यान करना चाहते हैं वो ये कह रहे हैं कि कमल खिलाना चाहते हैं लेकिन जल बदलने की तैयारी नहीं कमल खिलाना चाहते हो तो तालाब की थोड़ी स्वच्छता करनी होगी कमल खिलाना चाहते हो तो ये सड़ा हुआ जल थोड़ा हटाना पड़ेगा कमल अगर खिलाने की आकांक्षा जगी है तो कमल के योग्य अवसर भी जुटाना पड़ेगा वो चाहते हैं कोई ऊपर से कमल डाल दे वो कोई नकली कमल की तलाश में ऐसा धोखा नहीं हो सकता तो तुम अगर दिखाई पड़ता है तुम्हें कि तुम्हारे जीवन में कमल नहीं खिल रहा है जल को बदलो और जल को बदलने का ढंग है जल को गौर से देखो छिपाओ मत पहचानो कहा गंदगी है उसका निदान करो निदान आधी चिकित्सा है ठीक से जान लेना आधा मुक्त हो जाना है तीसरा प्रश्न कई दिनों से मुझे यही लग रहा है कि मेरा जीवन एक दुर्घटना है कुछ भी करने में अपने को असमर्थ पाती हूँ इस कारण बहुत पीड़ा। मेरा प्रयोजन कुछ और होता है तुम कुछ और अर्थ ले लेते हो मैं कहता हूँ फूल चाहिए ताकि तुम फूलों की खोज पर निकलो और तुम्हारे जीवन में सुबह की वर्षा हो लेकिन तुम फूलों की खोज पर तो नहीं निकलते कांटों की से भर जाते हो। मैं तुमसे कहता हूं कमल खिलना चाहिए इसलिए जल को सरोवर को साफ करो स्वच्छ करो तुम कमल की तो फिक्र छोड़ देते हो तुम इस कि जीवन एक दुर्घटना नहीं होनी चाहिए जीवन में एक दिशा हो जीवन में एक तारतम्य हो जीवन में एक श्रृंखला हो तुम ऐसे ही हवा के थपेड़ों पर यहां वहां न चलते रहो कि तो कुछ हो गया हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ भीड़ के धक्के तुम्हें कहीं ना ले जाएं तुमसे कोई पूछे तो तुम कह सको कि तुम जा रहे हो कभी तुमने भीड़ में देखा बड़ी भीड़ जा रही हो तो तुम चलने लगते हो फिर ऐसी हालत हो जाती है कि रुकना मुश्किल हो जाता है क्योंकि भीड़ इतनी तेजी से चल रही तुमको भी चलना पड़ता नहीं तो गिर पड़ोगे कुंभ के मेले में अनेक लोग मरे हरोगे दब जाओगे भीड़ के साथ ही जाना पड़ता है दुर्घटना से मेरा अर्थ है कि तुम्हारा जीवन ऐसा न हो कि तुमसे कोई पूछे कहां जा रहे हो और तुम उत्तर न दे पाओ तुम्हारा जीवन ऐसा न हो कि कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो और तुम निरुत्तर खड़े रह जाओ कोई तुमसे पूछे कि क्या तुम्हारी नियति है क्या पाना चाह कौन से फूल खिलाने चाहे थे? कौन से तारे जलाना चाहे थे? और तुम कुछ भी जवाब न दे सको तुम्हारी आंखें सूनी पथरीली रह जाएं दुर्घटना का अर्थ यह है अपने भीतर जाओ क्योंकि भीतर कोई है तुम्हारे जहां सब उत्तर है जहां तुम्हारी नियत क्षिति जहां बीज जो कमल बनेगा जहां संभावना है जो सत्य बनेगी भीतर चलो दुर्घटना का अर्थ तुम बाहर ही बाहर देख कर अब तक जिये हो दूसरों को देख कर जियो हो इसलिए भटक गए हो, अब अपने को देख कर जिये हो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें कुछ करने में समर्थ होना चाहिए प्रश्न पूछा है कई दिनों से मुझे यही लग रहा है कि मेरा जीवन एक दुर्घटना है कुछ भी करने में अपने को असमर्थ पाती हूँ करने का को कोई सवाल नहीं क्या करना है? मात्र दुर्घटना में ले जाएगा होना होने पर ठीक से समझ लो तुमने एक चित्र बनाया दूसरे देखते हैं तुमने एक भवन बनाया दूसरे देख सकते हैं तुमने धन कमाया पद कमाया दूसरे देख सकते हैं लेकिन तुमने शांति पाई कौन देखेगा आसान तो आंखें पहचान ही ना सकेंगी तुम्हारे भीतर एक भाव का फूल खिला कौन देखेगा भाव का फूल देखने के लिए भक्त चाहिए तुम्हारे भीतर ज्ञान की सुरभि उठी कौन देखेगा ज्ञानी पहचान पाएंगे तुम्हारे भीतर चैन की बासुरी बजी कौन सुनेगा सुनने के लिए बड़ा करेंगे दुकाने सब दुकाने हैं कपड़े की हों तेल की हो सोने चांदी की हो सब कचरा है बाहर जो है उसका कोई आतंकिक मूल्य नहीं तुम भीतरो तरो तुम भीतर का मार्ग पकड़ो बाहर के उलझाओं से थोड़ा समय निकालकर भीतर डूबो और मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारे पास जितनी साधारण जिंदगी हो उतनी ही सुविधा है भीतर जाने की तुम उसका लाभ उठा लेना ज्यादा धन हो भीतर जाना मुश्किल ज्यादा पद हो भीतर जाना मुश्किल हजार उपद्रव है जाल जंजाल बाहर को ज्यादा उपद्रव न हो थोड़ा बहुत काम अब स्त्रियां हैं सारी दुनिया में ये प्रश्न स्त्री का है सारी दुनिया में स्त्रियां कोशिश कर रही हैं कि पुरुषों के, के साथ दौड़ में कैसे उतर जाएं जाए पुरुष अधिकारी हैं पदों पर हैं धन कमा रहे हैं प्रतिष्ठा है ये है वो है स्त्रियों को भी दौड़ पड़ी है उस दौड़ में वे और भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगी उनको एक मौका था घर की एक छाया थी चुप्पी के साधन थे बच्चे स्कूल जा चुके पति दुकान जा चुका संसार समाप्त हुआ थोड़ी देर अपने में डूबने का उपाय था उसको खोने को स्त्रियां बड़ी आतुर आत उनको भी दफ्तर जाना है उनको भी कसम कर लगात पांच सौ सन्यासी हैं इस आश्रम में तू तो उनका चावल कूटने का काम कर अब दोबारा यहाँ मत आना जरूरत जब होगी मैं आ जाऊंगा कहते हैं, साल गए। वो के पीछे अंधेरे ग्रह में चावल कूटता रहा 500 सन्यासी थे सुबह से उठता चावल कूटता रहता सुबह से उठता चावल कूटता रहता रात थक जाता सो जाता बारह साल बीत गए वो कभी गुरु के पास दोबारा नहीं गया क्योंकि जब गुरु ने कह दिया तो बात खत्म हो गई जब जरूरत होगी वो आ जाएंगे भरोसा कर लिया कुछ दिनों तक तो पुराने ख्याल चलते रहे लेकिन अब चावल कूटना हो दिन रात तो पुराने ख्यालों को चलाने से फायदा दी। सासर तो बहुतों में पढ़े थे फिर जो सबसे बड़ा पंडित था वही रात लिख गया आगे उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह जिस पर धूल जम जाती धूल को साफ कर दो धर्म उपलब्ध हो जाता धूल को साफ कर दो सत्य अनुभव में आ जाता सुबह गुरु उठा उसने कहा ये किस ना समझने मेरी दीवार खराब की उसे पकड़ो वो पंडित तो रात ही भाग गया था क्योंकि वो भी खुद डरा था कि ये बात तो बढ़िया कही थी उसने पर से निकाली थी ये कुछ अपनी ना थी ये कोई अपना अनुभव ना था अस्तित्वगत ना था प्राणों में इसकी कोई गूंज ना थी उधिकारी होना पड़े तो मैंने कान पकड़े मुझे लिखवाना भी नहीं पर उनका बोल हम लिख देते हैं जा उसने लिखवाया कि लिख तो जाके कैसा दर्पण कैसी धूल न कोई दर्पण न कोई धूल है जो इसे जान लेता धर्म को उपलब्ध हो जाता आधी रात गुरु उसके पास आया और उसने कहा कि अब तू यहां से भाग जा पांच तो तुझे मार डाले ये मेरा चौगाले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे ना बनना चाहे इससे कोई सवाल नहीं तू मेरा उत्तराधिकारी है कोई निश्चित दिशा नहीं मेरी चंचल गति का बंधन कहीं पहुँचने की न त्वरा में आकुल व्याकुल है मेरा मन खड़ा विश्व के चौराहे पर अपने में ही सहज लीन हूँ खड़ा विश्व के चौराहे पर अपने में ही सहज लीन हूँ मुक्त दृष्टि निरुपाधि निरंजन में विमुग्ध भी उदासीन तुम फिक्र छोड़ो बाहर की। बाहर की दिशाएं गंतव्य लक्ष्य उनकी मैंने बात ही नहीं की मैं चाहता हूं कि तुम खड़ा विश्व के चौराहे पर अपने में ही सहज लीन तब अगर बाहर के जीवन में बहुत आपाधापी ना हो तो सौभाग्य मेरा मन खड़ा विश्व के चौराहे पर अपने में ही सहज लीन हूं सब तुम विश्व के चौराहे पर खड़े खड़े भी निर्माण में लीन हो तब बाजार में खड़े खड़े मोक्ष पास आ जाता मुक्त दृष्टि निरुपाधि निरंजन मैं विमुग्ध भी, भी उदासीन तब तुम विमुक्त भी दिखाई करते हो उदासीन भी तुम्हारे भीतर असिया मिल जाती तुम बाहर भी होते हो भीतर भी, तुम्हारे भीतर मिल जाती, तो मेरी बात को ठीक से समझना, अन्यथा तुम सोचो कि कोई लक्ष्य बनाना है कुछ होकर रहना है कुछ दुनिया को करके दिखलाना है नाम छोड़ जा मेरे पास लोग आते हो कहते हम सब समर्पण करते हैं मैं कहता हूँ मुझे पता भी तो चले सब है क्या तुम समर्पण करते हो ये वो कहते हैं अपने समर्पण करते हैं। मैं पूछता हूं तुम हो कहा क्या लाए हो खाली हाथ तुम किस भ्रम में पड़े हो समर्पण के पहले कुछ होना तो चाहिए और अगर कुछ भी नहीं है तो समर्पण कौन करेगा ये समर्पण तो फिर नपुंसक आवाज है। कोई मूल्य नहीं संकल्पवान ही समर्पण कर सकता है तुम्हें विरोधाभास लगते हैं तुम कहते हो संकल्पवान पहले दिन तो पूर्णिमा का चांद बन जाता और घटा तो हिलाल था और छोटा होता गया तो फिर पहले दिन का चांद बन जाता जो नक्ष था अपनी जगह बेमिसाल था लेकिन तुलना का कोई अर्थ नहीं पहले दिन का चांद भी बेमिसाल का चांदी भी बेमिसाल सुना है ईरान के बादशाह ने अपने एक वजीर को भारत भेजा ईरान और भारत में बड़ा विरोध था वजीर को भेजा था कि कुछ सुलझाव हो जाए वजीर आया उसने भारत के सम्राट को क्योंकि दूज के चांद की बढ़ने की संभावना पूर्णिमा का चांद तो अब मरने के करीब है का चांद बढ़ेगा बड़ा होगा फैलेगा पूर्णिमा का चांद तो अब सिकुड़ेगा ढलेगा मैंने तुम्हारे सम्मान में ही बात कही कौन बड़ा है दूज का चांद पूर्णिमा का चांद बात ही गलत है ये सवाल ही गलत है बड़े छोटे का क्योंकि पूर्णिमा का चांद और दूज का चांद दो चांद नहीं है तुलना व्यर्थ दूज का चांद ही पूर्णिमा